गुरु चरण में अनंत दंडवद नीति ज्ञापन करते हुए हमारा पूर्वजो जितना गुरु वर्ग है सबको के चरण में आंतरिक दंडवद नति ज्ञापन करते हुए और सभा में उपस्थित सभापति महाराज अन्नति दंडी भात गण सत्यमंड ब्रह्मचारी बिन्दु सत्युमंड मंदिर सबको को यथायज अभिवादन दंडवत ज्ञापन पूर्वक अब कोई तो हरि कथा हरि कीर्तन का माध्यम वास्तव कुछ सत्संग लेने का प्रचेषा में लगे हुए हैं सब कोई का हार्दिक कृपा प्रार्थना करता हूँ वंदे पद दंदम भक्त बिंद समितम श्री श्रीचैत प्रभु वंदे नीता नंदसोदित श्रीनंद नंद वंदे राधि का चरणोदय गोपीजन सामुतम के पास सिंधु बेवच पति पाव्य वैष्णवेभ्यो नमो नमः नम मूक पंगुत गिरी यहां वंदे परमांदमाधव बृंदावई तुलसीदे वै पिया देवी सत्व नमो नमः नारायण नमस्कृत नर चम देवी सरस्वती जो मुदीर संकर्तने कथोपदेश गौरीपत्र प्रकाशने सदाक्त गुरभक्ति भक्ति, भक्ति प्रमदा जगद सदा सदाभवमोह तेतास्पद शिव विरचि शरण्यम भीतातिलभवदीपूत वंदे महापुरशते चरण तैक्ता दुस्तसुरे तोराज्जलक्ष्यं धर्मीर्चवचा जत गाधरण्यम मी गुद्यपीत बुधा बद वंदे महापुरुष ते चरणविंद यद्लवन खचंदमचटायास्फुज कि गोपवधु स्वर्शी पूर्णनुरागर सुसागर सारूर्ति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 हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे आजानुलंबित भुजौ कनका बद संकेतनिकवितर कमलायताक्ष विषाम भरु दिज भरो जुगुधरम पालो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 बागी बाग्य वदने लक्ष यृद संबी तम सिम नी तव पाद पंकज सुरासुरब दिव्यूपम मुक्ति मुक्ति दिन भावानूपेण सदा नम गंगातरंग रमणीयटाकलाप गौरी तो नाराणोप्रियमन मदापारम वरानसी पुरपती भजवीश्वनाथ हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे छेदन्ते सर्व च ृदयगंथी छेदशया हे चर्मा दृष्टनेश्वरी छेदन्ते सर्व छिदशया खिये च स्वकर्मा दृष्टानीश्वरी सिसिलो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी ने अपना प्राकृत शरीर छोड़ने का पहले बड़े दुख भरी आवेदन किए प्रार्थना किए क्षमा क्षमा जा, याचना किए कि मैं जिंदगी भर अपराकी जगत की वास्तव कथा कीर्तन किए सब आदमी को वास्तव हरिभजन में लगाने के लिए मैं इतना निष्ठूर वास्तव कथा को बोले हैं कि सारे आदमी हमारा खिलाफ हो गए कोई समझे नहीं हमारा अंदर में कोरोना है ये समझे नहीं सिल पोपा ने बताएं अगर इनका तकदीर अच्छा है किसी भी दिन धक्का खाने का बात कभी समझेगा जे ये महात्मा जगत में नहीं है जगत से चला गया है ये सब जो बातें करते थे इसमें कुछ मिलावटी नहीं था वास्तव सत्व प्रवचन जगत का ज्यादातर आदमी ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं है परम पूज्यवाद श्री शिला केशव महाराज जी मेरा ही गुरुवर्ग है ये गौड़ीय संप्रदाय के एक जाने माने सिद्धांत वेदांति बड़ा आश्चर्य किस्म का संत महात्मा थे शिला पहुपाद जी का पूर्ण कृपा जिसका हृदय में प्रकटित होते थे जिसका जिंदगी में प्रभुपाद जी का पूर्ण कृपा प्रकटित हुआ एक दफे गौड़िया वेदांत समिति से बहुत सारे भक्त लोग प्रचार के लिए गए महाराज जी भेजे थे किसी जगह भेजे थे वहाँ प्रचार करने के लिए प्रचार का बाद उनमें कौन कौन महाराज जी शामिल थे ये बताना जरूरी है नहीं दैट इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट जो कहानी है जो विशेष सिद्धांत तो है उसी को लेना है समाज का आदमी हम काल भी वास्तव सत्व प्रवचन करने का पहले ही बोल दिया था जब भी कोई अब हरि कथा कीर्तन हो उसमें ऑन्टोलॉजिकल एस्पेक्ट और मोर्पोलॉजिकल एस्पेक्ट रहता है कि शब्दों का ऊपर बेस करके निर्णय ले, ले लेते हैं किसी ने गुरु वैष्णव का पूर्ण कीपा लेने का वृदय में अनुभव करते हैं ये जो बातें बोले थे इसका एक्चुअल माने क्या है सबको का दिल में ये वास्तव सत्व प्रकाशित नहीं होते संभव नहीं जब ही हम श्रीमदभागव जी महापुराण का जो श्लोक देके हमने शुरू किए हैं उसका थोड़ा बहुत हम टाच करेंगे अभी अब बाद में प्रवचन खत्म करने का पहले थोड़ा कंक्लूजन ड्रॉ करना है उसमें क्या माने क्या है हृदय गंथी छेदनते सर्व संशया ते स्वकर्मा दृष्ट नेवात्मेश जब तक वास्तव सत्व वस्तु का दर्शन ना हो जाए जब तक जब तक वास्तव सत्व वस्तु का दर्शन ना हो जाए हृदय में जो ग्रंथी है नाक्ष बंधन है वो बंधन किसी भी हालत से छूटने वाला नहीं है हृदय में जो बंधन है वो किसी भी हालत से छूटने वाला नहीं भागवत जी महापुराण जी का महिमा में सुनने को मिलता है गोकर्ण जी महाराज अपना पापों में डूबे हुए जीवात्मा धुंधुकारी को बताते समय पूछे थे तुम कौन हो तुम जो गौ करते हो हम तुम्हारा बातें समझते नहीं है साफा करके बोलो तुम कौन हो ओ महाराज बातें यूर अटेंशन प्लीज यू और अटेंशन प्लीज सिल गोकर्ण महाराज पूछे तुम है कौन जैसे सब करते हो समझ गया कि पेतात्मा का बातें बोलने में बहुत कष्ट हो रहा है कष्ट मिटाने के लिए थोड़ा बहुत पानी लिया उसमें मंत्र लगाए और ऐसा करके छिटका दिया हम लोग का शास्त्रों का विचार है विष्णु उच्चारण ने मात्रे नो किष स्वरणाथ एगो सर्वविज्ञान या संति न संसय देर इज नो डाउट अगर किसी भी किस्म का समस्या है तो उसको क्या है विष्णु विष्णु विष्णु विष्णु, विष्णु, विष्णु उच्चारण करें आ कि डेफिनेटली एव एफॉर्मेटिक संग संग क्या होता है जितना सारे विघ्न विपद है सब मिट जाते हैं वास्तव गुरु वैष्णव का पीछे कोई मुसीबतें नहीं रहते हैं ये तो बनावटी है बना लेते हैं कोई स्टोरी कुछ प्रॉब्लम खड़ा करते हैं, वो तो हंसते हैं गुरु वैष्णव हंसते रहते हैं वो जानते हैं सब पीछे एक है वो जानेगा तो गोकर्ण जब पानी छिड़का दिए तो चिल्ला चिल्ला कर बोलना शुरू कर दिए अपना पेनफुल सिचुएशन का अहम भाता तदीय स्मी धुंधकारी ती नाम पापे न ब्रह्मत्तम नशितम साफा बोल दिया देखो हम आपका ही भाई है आपका ही भाई है लेकिन हमारा कर्मफल इतना खराब हुआ था इतना खराब हुआ था कि मैं को, मेरे को प्रेत प्राप्त हुआ और आप बचाओ चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं कृपा निधे दयानिधे, हे दया की सागर गुरु वैष्णव दया की सागर होते ये सागर कोई छोटा मोटा सागर नहीं है कि आप मेजरमेंट कर लोगे हाउ मच ब्रेथ कितना चौड़ाई है स्पेसिफिक ओशन उसका उस पर क्या है यह मेजरमेंट का तरीका है लेकिन गोरी वैष्णव का बारे में जो कृपा सिंधु सुसंपूर्ण सर्वसत्वपकार निष्प्रियो सर्वत सिद्धियो सर्व विद्या विशारद सर्वसता गुरु रात तो ही इज गुरु गुरु का डिफेनेशन हम बोले सिल प्रभुपाद बोलते थे शीला केशव गोस्वामी महाराज भी बोलते थे और शिल बमन गोस्वामी महाराज बोलते थे हम भी बोलते हैं गुरु इज ही हु कैन रिजर्व द राइट ऑफ नॉट बीइंग एक्सपोज्ड टू योर सेंस ऑर्गन तुम अपना विचार के द्वारा ओ ऐसा है ये बदमाश तो है वैष्णव अरे महाराज जिसको वैष्णव बोल दिया स्वीकार कर दिए माप बोलते जिसको वैष्णव आपका दिल में धक्का लग रहा है ये कथा कभी ये जगत का नहीं है पड़ जगत का अपरागृत फिर भी दिल में धक्का लगने का कारण आपका सिद्धांत तो बदल गया तो यह वैष्णव दर्शन नहीं है पौपात बोलते है जिसको वैष्णव बोल दिया वो भी खराब है नीचा खनन में पैदा हुआ इसका ये दोष है वो रूपगोष बहुत सारे व्याख्या किए जहां तक हम गुरु वैष्णव का अनुगत्य में नहीं रहेंगे तब तक पूरा सिद्धांतों का डिस्टोर्शन गुरु वैष्णव को हम आंखों के द्वारा हमारा बुद्धि का वो ऐसा ही है ऐसा उसका बाहर क्या होगा तो मतलब आपका गुरु वैष्णव दर्शन हुआ नहीं हम एक मिसाल दे दें आनंद लगेगा आपको श्रील वृंदावन दुरु महाशाय का नाम सुने हो श्री चैतन्य भागवत जिन्होंने लिखे हैं उन्होंने चैतन्य भागवत लिखते लिखते उसका बीच बीच में बार बार बोले हैं इतना समझाने का बाद भी नित्यानंद प्रभु का महिमा गौर का महिमा महाराज कोई शास्त्रों में नहीं है यहां तक कि किश्नो इज नॉट पैराल गौरंग महाप्रभु नो no वे श्री चैतन्य महाप्रभु किश्नो ही हैं आई कैन प्रूव वेद से पुराण से सर जगह लेकिन हम बोलने के लिए मजबूर हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु का जो करुणा है जो वही स्पेशलिटी है वो कृष्ण भगवान का जो विशेष है उससे ऊपर है और हम अगर सच्चा बोले तो हमारा गुरुवर्गो ने बताएं किष्ण लीला चैतन्य लीला इज द एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ गौर लीला गौरलीला इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ कृष्ण लीला कृष्ण लीला को आप अपना नजर के द्वारा ये कृष्ण ऐसा करता है परो का रमनी लेकर ये बड़ा फालतू है आपने आंखों के द्वारा देखने गया जबकि का जो वस्तु को यू कैन नॉट मेजर अधक्ख जो वस्तु का व्याख्या कर देावन दस ता क्या बोला कृष्णदास को विराज क्या बोला सारे हम मिला के सामने प्रूफ करके ही उठेंगे वृंदावन दास ठाकुर जी ने बीच बीच में बोले दुखे अगर इतना समझाने का बाद भी किसी ने तर्क उठाया तो वे लाथी मारू था सिरेर ऊपर उसका माथे के ऊपर हम लाठी मारेंगे और आम आदमी ने बहुत तर्क जोड़ दिया महाराज ये तो बेकार है ये तो वैष्णव है लाठी मारेंगे बोल दिए परम भाई केशव कश्मीर महाराज बोलते थे हमारा सामने कुछ चवार बैठा है इसका सामने क्या हरी कथा बोल लड़ाई लग गया महाराज सह पर परमे श्रीधर महाराज थे हम तो उस किसम का बात नहीं बोलते इतना भी कोई समझ नहीं पाता थोड़ा वैष्णव का अंदर में जो तेज निकलता है प्रभुपाद जी केशव जीव जी केशव गोसाई महाराज तिबिक महाराज जो वैष्णव का संत गोस्म उसका तेज जो है वो सहन करने का अधिकार आपका नहीं है जब तक सच्चाई में प्रतिष्ठित ना हो जब आप सत्य वस्तु में सच्चाई में सुप्रतिष्ठित हो तो हर वस्तु का माने आपका सामने क्लियर हो जाएगा नहीं तो होगा श्री बिंदा मन नस्ते गुरु महाराज क्यों बोला लाठी मारेंगे अगर इतना समझाने के बाद बहुत आंदोलन हुआ हमारा गुरुवर्गो ने उसका हिदायत को व्याख्या करके बता दिया देखो आपको दुख की बात नहीं है इसमें उन्होंने जो लाठी मारे बोला है अगर आपका बुद्धि ऐसा सड़ गया है जो इतना समझाने का बाद ही भगवत तत्व वैष्णव तत्व गुरु तत्व को समझने के लिए तैयार नहीं है फॉल्स आर्गूमेंट ऑलवेज गोइंग इन साइड योर हार्ट देन टू रेक्टिफाई यू गुरु वैष्णव क्या करते अपना चरण का धूली लेके माथा में दे देते देते कि नहीं क्यों धूली लेते हो गुरु वैष्णव का चरण का धूली लेने का क्या मकसद है वॉट इज द मीनिंग डू यू नो अपना जो बुद्धि खराब है उस सुधर जाए इसीलिए मोतीर नकिशने किश ने पर मिथो विपदे तो गिहो वृतान अदांत गोभीर विशतांत मेश्वरम पुनः हाँ पुन चर्वितो चार ये सब श्लोगों का प्रहलाद महाराज का कहना है ये बाद में हम चर्चा करेंगे बिंदावनदास ठाकुर देखें हैं अगर ये किसी भी हालत से जड़ संसार का ये जो भोग है महाराज ये दुर्गंध दूषित इसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है तो इसका हम कैसे उसको छुटाएंगे ये जड़ जगत का जो वासनाएं हैं जो दिल में बंधन की कारण है इसको छुटाएंगे कैसे भले हम जोर जोरस्ती अपना चरण की धूली उसका सर्प चरण कर रख देंगे उसको प्यूरिफाई करेंगे उसका बुद्धि को बिंदावन सब सिलक कृष्णदास कुराज गोस्वामी जी ने क्या बोले हैं उसका दैन्य के बारे में चर्चा करेंगे थोड़ा बात उठाएंगे सिलक कृष्णदास कुराज गोस्वामी श्री चैतन्य चरितमित्व तो का एकदम सूक्ष्म विचार प्रस्तुत किए किसी का अगर सौभाग्य हुआ कि चैतन्य चरितमित व्याख्या कोई प्रतिष्ठित वैष्णवों का मुखारा से समझे तो बड़ा भारिया एक दफे हुआ था ईश्वरपुरीपात कुछ लेखनी लिखे कृष्ण लीला का ऊपर नवद्वीप धाम में श्री चैतन्य महापभु तब गौर रूप में थे नम निमाई पंडित तो जाने माने पंडित है ईश्वरपुरीपाद जी ने बोले कि मेरा ये जो लेखनी है इसमें क्या क्या गलती है थोड़ा कीपा करके अब बता दो पढ़ के देखना हमने कृष्ण लीला में तो लिखे है चैतन्य महाप्रभु बड़ा हंसे बले देखो इसका ऊपर हम क्या विचार करेंगे यह तो आप ईश्वर पूरीपात है भक्तों का कोई रचना में कोई दोष दर्शन का कोई सवालात ना है, कोई प्रश्न नहीं आता क्योंकि भक्तों कोई गलती नहीं करता लेकिन मेटीरियल होता वैष्णव देव गलती किया।, किया वो किया हजारों दोष निकाल देंगे श्रीलो को विराज गोस्वामी ने सुंदर बताए उसका कई परिचय हम एक बताते हैं बैगुण की चकलितो पैशुन ब्रोन पुरितो दिनार नग्न ना हम सिंच्रय हमारे अंतकरण को खा गया जैसे कीड़े खा लेता है बुक्स किताबों को कीड़े खा लेता है हमारा हालत बहुत खराब है और पशु हमारा अंदर में जो पशु वित्ती है जैसे ब्रोन होता है ना यहां ब्रोन होता है ना गाल में ब्र बोलता है ना ये ब्रोन निकालता है दुष्टो फोड़ा ऐसा माफी हमारा जो कैरेक्टर लूज कैरेक्टर इट इज एक्सपोजिंग थ्रू माई बिहेवियर हमारे आचरण के द्वारा हमारा उठना बैठने का साथ साथ हमारा क्या दुर्गम दूषित अंतकरण है एक्सपोज हो जाता है। अब हमारा प्रश्न है हैोस्वामी का जो ये परिचय दिया है ये सच्चा परिचय है जो बोलते हमारा अंतकरण एकदम खत्म हो गया हम पशुवीति से भरपूर है क्या हम मान लेंगे कृष्णवास कबिराज गुस्त में ऐसा ही है क्यों ये तो राधा रानी का कस्तूरी मंजूरी है यह तो दैन्य करके लिखा है तक मुई से पापिष्ठो पुरुषेर कीट हो जग मादाई हो पापिष्ठो पुरुषेर कीट होते मुई से लोगिष्टो मोर नाम जय लॉय तार पाप हॉय मोर नाम जय सुने तार पुण्य खय समझ में आया बंगला में जब भी मेरा नाम जो सुने इतना घृणित आदमी हो पतित हो मेरा नाम जो, जो सुने उसका पुण्य क्षय हो जाता है जो मेरा नाम को जवान पे लेते हैं उसका पाप हो जाता है और टट्टी का जो कीड़े होता हैं उससे भी मैं गिरे हुए हूं नाव पॉइंट इज दैट ये द्वैन पेश करने का साथ साथ हम क्या समझ लेंगे कि वो सचमुच ऐसा है पोपाजी ने बोलते हैं ये अपना परिचय को ऐसा ढंग से दिया है इसका मतलब तो ये नहीं कि इसको हम इसी नजर से देखें। वो सब द्वइन्य करके दिए हैं जड़ जगत का आदमी बोलते हैं ऐसा कैसा किसी का दर्ण है दैन्य है हमने तो सुना नहीं ऐसा किस्म का दैन्य कभी ये तो एग्जेक है ये बढ़ा चढ़ा के बोला है ये संभव नहीं है बोलते हैं जड़ जगत का आदमी ये भी कोई दैनों का प्रकाश हुआ वैष्णव लोग व्याख्या करते हैं तो देखो आप अहंकार की संसार में डूबे हुए हो हाउ यू कैन पास एनी रिमार्क अबाउट द पर्सनैलिटी हुई ऑलरेडी डिप इन टू द ओशन ऑफ प्रेमा जिन्होंने भागवत प्रेम में डूबे हुए हैं उसका बारे में तुम्हारा कितना साहस है तुम उसका बारे में कोई रिमार्क लिख दो पेपर में पन्ना में जजमेंट लिख दो कैसा संभव है जबकि तुम खोद बोलते हो हम अहंकार की सागर में हैं बद्ध अवस्था में है तो बद्ध अवस्था में तुम तो खोद ही बोलते हो बद्धावस्था में जजमेंट परफेक्ट नहीं होता शास्त्रकार ने बताए बद्धवावस्था में जजमेंट किसी भी हालत से उसका दर्शन ठीक नहीं होता तो कैसे दर्शन होगा हमारा कहने का मतलब है श्रील कृष्णदास कोविराज गोस्वामी जब बोले हम टट्टी का कीड़े से भी गिरे हुए हैं और श्रील वृंदावन दास ठाकुर महाशाय जब बोले इतना समझाने का बाद भी अगर नहीं समझे तो वे लाठी मारू थर सिरे रोपुर ये जो दो दो किस्म का बात है सेम मीनिंग है समझा नहीं ये बोलते हैं हम टट्टी का कीड़े से भी गिरे हुए ये बोलते हैं इतना समझाने का बाद भी समझे नहीं तो उसका सर पर हम लाथी मार के उसको किफा करें ये दोनों का जो भाव है इसका अल्टीमेट जो भाव है ये एक किस्म का है वो बोलते हैं हम किरे से ग्रेवेट हुए चट्टी का ये बोलते हैं लासी मारेंगे आप बोलेगे इसका अहंकार है इसका दैन्य है जैसे बहुपात को बड़ा भारी आंदोलन किया पहुपाद का बात लेके, जितनी जिंदगी भर यहां तक कि भक्ति विनोद ठाकुर जैसा ठाकुर जी का अपना आदमी है कमल मंजिल उसका बारे में भी पहुपात का सामने शिकायत आया इन 1994 ने जगत से चले गए और जाने का छ महीना एक एक एक साल भी हुआ नहीं तरह तरह का विस्तार तरह तरह का विचार प्रस्तुत कर रहे हैं मे, मेटीरियल जड़ जगत का आदमी बोलते श्रीला सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर देखो यह सब अप्रूव करते थे आप कौन सी महात्मा हो ये सब अप्रूव करते नहीं हो अरे हमने खोद देखे तुमने खोद देखो आई हैल्फ देट इज योर फॉल्स प्राउड इसको ब्रेक करो जब तक इसको ब्रेक नहीं करोगे हरिकथा सुनने का तुम्हारा अधिकार नहीं है तुम्हारा पोजिशन तुम्हारा जो कुछ भी है हरिकथा सुनने का योग्यता आएगा नहीं जब आप मेजरमेंट के लिए बैठे गए वैष्णव कुछ गलती कर दिया कि ठीक कर दिया तो वैष्णव दर्शन तो उदा ही खत्म हो गया पौपात को बोलते थे वहां लीला कीर्तन तो अप्रूव करते थे तो भक्ति विनोक ठाकुर हमने देखे हैं बड़ा मजा मस्ती कीर्तन करते हैं आप बोलते ऐसा करना माना है तो पौपा जी ने बारा दुख भरी हृदय लेके बोले देखो ये जो महापुरुष का अंतकरण है ये समझने का अधिकार आपका नहीं है ये समझने का अधिकार आपका हुआ नहीं क्यों आपने जानते नहीं सिसिला स्वच्छिदानंद भक्ति में टकूर जिंदगी में कभी भी शुद्ध भक्ति छोड़कर मिलावट का पुश्रय नहीं दिया भक्ति विनोद जबकि आप इसका बारे में इल्जाम उठा रहे हैं वो कि भक्ति विनोद ने खोद लीला कीर्तन को कराए है हमने देखे मिंदापुर से इधर उधर से आदमी बुलाए और खूब खोल खुद करताल बाजे सहजिया है विशुद्ध भक्ति नहीं है इन लोगों का अंदर मिलावट है उसको देखे कीर्तन करा पोपा जी ने बोले देखो सुन लो मेरा सिद्धांत तो। भक्ति बिनोद ठाकुर जी ने उस समय क्या करते थे बोले भक्ति विनोद माला करते थे आखे मुतको ऐसा करके आदक झूमते थे नशे में बोले हम व्याख्या कर देते इसका माने हैं शिला स्वच्छिदान भक्ति ठाकुर अगर किसी को बुलाए हमारे सामने आजा शुद्ध भक्ति का बारे में सुन ले आजा आएगा नहीं सब चाय का दुकान में अड्डा लगा रहे हैं चाय पी रहे कफी पी रहे है मजा मस्ती कर रहे है न्यूज देखते हैं but they don't know that we are going to die shortly today or tomorrow when your death can come you cannot calculate koi kisi ka estimation aapka zindagi mein chalega nahi kan khol kar sun lo ye baat jab aapka zindagi mein koi koi security nahi hai to kis baat ke liye you are wasting your time kyun samay barbad kar rahe ho जड़ जगत का मजा बस्ती में इस विचार में इधर उधर सब क्षमा करो इतना देव देवी का उदाहरण अर्चन करके हमने तो देव देवी को कभी अपमान नहीं करते कभी अपमान नहीं करते लेकिन बात भागवत का एक श्लोक है सुन लो तो आक्केल होगा आपका भागवत में बोला है भागवत में लिखा हुआ है जथा तरमोल निशे चने नुजो पुसा का प्राणोपहार यथेन्द्रियाणी तथे और हरणम अच्छुत भगवान श्री कृष्ण का अच्छुत का अर्चन कर लो तो उसमें सारे देवदेवों का देवदेवता का अर्चन ऑटोमेटिकली डॉन बट यू आर सो फुल यू कैन नॉट अंडरस्टैंड यू आर रनिंग हियर एंड देयर टू गेट सम एडवाइस फॉर मेटेरियल पीपल दे डिजर्व दट वी आर पंडित एक्चुअली पंडित का क्या डेफिनेशन है कोई है इधर बताओ कोई है तो बताओ पंड पंडित का डिफिनेशन क्या है जबकि भगवान उद्धव जी को साक्षात बता दिए पंडितो बंध मक्ष वो तो पंडित है जिसमें इसमें बंधन होगा मेरा इसमें बंधन छूट जाएगा जिसका पूरा नॉलेज है उसको ही भगवान श्री कृष्ण परात पर अकेले सर पंडित बोला पंडित मतलब ये नहीं थोड़ा बहुत वेदांतों का सुत्र मुगुस्त कर दिया व्याकरण कर लिया और समाज में दिखा दिया देखो हम क्या क्या बड़ा पंडित वट पीपुल केन अचीव फ्रॉम यू तुमसे जड़ जगत का आदमी क्या लाभ उठा सकता है अरे एक लिखा पढ़ा बिना लिखा पड़ा एक महात्मा आ जाए वृंदावन से आ तुम्हारा पर आशीर्वाद कर, कर दे बाबा नंगा बाबा है कुछ नहीं है, आगे पीछे वह आशीर्वाद कर दे चल तेरा संसार छूट जाएगा आशीर्वाद रहा मेरा तू समझ पाएगा कि गोविंद कौन है अच्छुत कौन है व्याख्या क्या है पोजिशन से कभी डिस्प्लेस नहीं होते बड़ा बड़ा सिद्ध महात्मा हमने देखे हैं प्रतिष्ठा का खादिर ऐसा हालत हो गया कि फिर पतन हो गया यहां तक कि ब्रह्मा जी बताते हैं हम कौन होते आपका सामने ये सब बताने का हम तो गुरुवर्गो का सिद्धांत तो बता रहे हैं कोई भी एक बना के हम नहीं बोला चाहे कुछ भी हमारा ऊपर आ जाए इल्जाम हम डरते नहीं हैं ब्रह्मा जी बताए अथा पिते पदम मुजोदयो प्रसाद लेस अनुग्रहित ही जनाति तत्व भगवान महीन्नो महीनो हैं अन्यम एकोपिचिरम विचिन्वना अनंत काल विचार करते करते भी भगवत चरण का महिमा आपको समझ में नहीं आ गया ब्रह्मा जी स्वयं बोलते हैं जब तक आपका चरण का कीपा ना हो जाए तब तक ये तत्व में अनुप्रवेश किसी का नहीं हो सकता संभव नहीं तर्क विर्क उठाए कुछ भी उठाए उसमें भगवान स्वयं बताए गैने प्रयास मुदपच नमंत एव जीवंती सन्मुख रीतम भवदीय वार्ता सने स्थितिता सुतिगता तो मनुवीर जे प्रायसो अजीतो जीतो, जीतो पियोसी तरक्याम ये हमने नहीं ब्रह्मा जी बताए ठाकुर जी हम तो बहुत लात खाया अपना अंदर में जो अहंकार अभिमान है इसके द्वारा इतना हमारा नुकसान हुआ आज आपका सामने विनती है हम अपना लॉजिकल इंटरप्रिटेशन का मैं छोकर छूट फेंक के बाहर फेंक देंगे हमारा जो लॉजिकल इंटरप्रिटेशन हमारा विचार पद्धति है उसको लात लगा के फेंक देंगे दूर से उसका आधार पर हमने आपका तत्व को विचार नहीं करेंगे हम क्या करेंगे भले पहुंचे हुए संत महात्मा चाहे आदमी कुछ भी बोले ठाकुर जी प्रभुपात भक्त विनोद ठाकुर जिसको अप्रूव किया जिसके जवान में परम सत्य वस्तु निकल रहे हैं जिसका कोई चिंता नहीं कि जनजगत जन जगत जन का आदमी हमको प्रतिष्ठा दे या ना दे हम अच्छी तरह मीठे में मीठा मीठा बात जानते इतना मीठा बात जानते कि आप लोगों को महित कर देंगे लेकिन ये हमारा क्या है सच्चापन होगा हमने ओ हमारा प्रतिष्ठा का विषय को जलांजलि देकर निष्ठुर सत्तोवाद को आपका सामने पेश, -पेश कर दिए कि आप हमको स्थित समझे कि भूल समझे लेकिन सच्चा बात रख दिया यह अच्छा है कि हम आपको चीटिंग करते अक्सर बोलते थे इन द नेम ऑफ हरिकीर्तन हरिकथा चीटिंग द होल सोसाइटी वी कॉमन पीपल वांट टू बी चीटेड बाय देम दैट्स वाई वी आर चीटेड तुम खुद चीटेड होना चाहते हो इसलिए बाजार में जाते हो तुम्हारा हिम्मत नहीं है परम सत्तो वस्तु का सामने खड़ा होकर सार को खोल के ऊंचा करके बोलो हाँ महाराज मारो लाठी हम साइन करेंगे लेकिन अंतिम में तो आपका कीपा मिलेगा कोई किस्म का गुंजाइश नहीं चलता डिवोशनल लाइन में कोई किस्म का गुंजाइश नहीं चलेगा अगर चलेगा तो डिबोशनल लाइन में नहीं है डिवोशनल नहीं में नहीं है ये ऐसा ही लाइन है जिसमें डिवाइन डिस्पेंशन उसमें कोई आप उसमें कुछ अमेंडमेंट करोगे चलेगा नहीं जो निकल गया जवान से वो आपका लिए गुरुजी जी वैष्णव ने ऊपर से भगवान ने निकाला शब्द ब्रह्मो को इसीलिए तो बैठा है बैसदीप जी का बैसदीप जी का जवान से गलती निकल गया तो ये आपका क्या शुद्धि है बुद्धि बेज़दी खुद बो, गलत बोल दिया बैसदीप स्वयं भ्रांत है बैसदी स्वयं भ्रांत है शंकर संप्रदाय बोलते हैं और फिर बैस जी का पूजा भी करते हैं जो स्वयं भ्रांत तो है वो कैसे आपको सत्य वस्तु बोलेगा आप बताओ जो स्वयं भ्रांत तो है बैसदीप को बोलते हैं वो भ्रांत तो है तो गुरु वैष्णव भ्रांत तो हो गया उल्टा कर रहे है। तो आपका बैस का बैस बैस गद्दी का दर्शन बड़ा ऊंचा हुआ बैस गद्दी का दर्शन आपका पूर्ण हुआ लेकिन अब आप प्रश्न करते हैं कि इस बात को क्यों खोला तो उसमें आपका सामने आ जाता करुणा मय हृदय का एक झलक प्रकाश आप सामने प्रकाशित हो जाता कितना करुणा है कि उसको झूठा बोल के उसको ठगने का इच्छा नहीं है आम आदमी ठगना चाहते हैं इसलिए वो ठगते हैं जबकि भागवत का श्लोक में हम अभी व्याख्या किए जैसे पेड़ पौधा ए वाई यो हरि कदा बात करते हो क्यों आते हैं इधर जथा तरन मूल जो नोक बोला इसमें पेड़ पौधा इसके जड़ में आप पानी देते हो, है कि नहीं कोई मोका तो ऐसा नहीं कि पेड़ का सीढ़ी लगा के ऊपर उठे और पता पता में डाल कांड में पानी दिए ऐसा कोई है फुलिश ऐसा तो है नहीं तो जैसे नारजी बोले जैसे तरर मूल निशेचने नित्क भुजो पोशाखा पेड़ का मूल में पानी देने से सारे वृक्ष की हरा भरा हो जाएगा इसमें आप कोई संदेह नहीं है पूरा विक्ष का कोने कोने में आपका फोटोसिंथेसिस जो है सब हो जाएगा पानी चला जाएगा आपको अलग अलग करके पानी देने का दरकार नहीं लेकिन यह बात किसी ने व्याख्या किया हरिद्वार में या वाराणसी में ये सच्चा बात को जो नारद जी ने बताया भक्ति जगत का आचार जो है उन्होंने जो बताया और भगवान जी ने जो बताया पंडितो बंधम कोई व्याख्या किया रावण जी वो भी व्याख्या करते थे शास्त्र का हिरण्य वो भी शास्त्र का एक एक श्लोक उठाकर व्याख्या करते थे बट दो इंटरप्रिटेशन ऑल नेगेटिव एक्सप्लेशन समझा मेरा बात इसलिए बताया गया लोग लोग लो, कभी कभी शास्त्र थे उदाहरण लेकर अपना जो अपना जो घटिया दुर्गंध दूषित हृदय है अपना जो एक्टिविटीज है इसको इसको अप्रूव करा लेना चाहते हैं दे वॉन्ट टू गेट इट अप्रूव बाई सम्लोका फ्रॉम भागवत और रामायण एनी फॉलो माई पॉइंट ये रावण है हिरण्यकशिपु है यह सब भी श्लोक शास्त्रों का प्रवचन करते हैं लेकिन उसका धंधा है कि ऐसे प्रवचन लगा है कि वो प्रवचन के द्वारा भागवत का गीता सब का सबका श्लोक हम बताएंगे लेकिन उसमें ऐसा दख्या करेंगे तो हमारा रॉन्ग एक्टिविटी हमारा असुरत्व हम जो इतना बड़ा असुर है इसको अप्रूव हो जाए समझा मेरा हो समाज कैन अप्रूव इट ओ ठीक ही तो बोलता है शास्त्रों में तो लिखा हुआ है शास्त्रों में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा हुआ है आप ही अगर समझो तो हमारा आने का क्या दरक था यू कैन बाई एनी बुक्स एंड यू कैन रीड जाओ बाजार में जाओ कोई किताब को खरीद लो और पढ़ के और पंडित बन जाओ और व्याख्या कर दो जबकि ये विचार है कि जथा वृक्षों का जड़ में पानी देने से सब हरा भरा हो जाता है श्री भगवान श्री कृष्ण तमाम जगत का कृष्णम बंदे जगत गुरुम कृष्ण ही जगत मूल इसका ऊपर इसका वंदना इसका अर्चन इसका कुछ भी कर दो पूजन उसमें आपका सारे देवदेवता का सेटिस्फैक्शन ऑटोमेटिकली हो जाता है क्योंकि कृष्णों में ही अनंत जगत का विश्राम है समझा मेरा बात अनंत जगत का विश्राम है किस्नो में कोई देवदेवता में नहीं है तो कृष्णो के सेटिस्फाई करो तो ऑटोमेटिक जैसे आपका एक बच्चा है बच्चा को किसी ने प्यार कर लिया थोड़ा लेके नन्हने मुन्ने बच्चे तो मैया का बड़क खुश होते हैं होते ना इसीलिए तो शंकर भगवान जी ने पार्वती मैया को बताए आराधनान विष्णु आराधना परम तस्मात परतरम देवी तो दिया बात तो हमारा दिमाग में सा। आया नहीं हमने तो श्लोक को दौड़ाया लेकिन इसमें क्या माने होता है भगवान को छोड़ो भगवान को छोड़ वैष्णवों को जिसका हृदय में साक्षात भगवान है उसको करो जगत का बात मत सुनो उसमें कोई लाभ नहीं होगा देखोगे तो आप माला माल हो जाओगे लेकिन आपका जड़ जगत का कोई फैसिलिटी है तो उसमें होगा नहीं प्रभुपाद बोलते थे गुरु वैष्णवों का विचार का साथ बद्ध जीवों का विचार का टक्कर लगता है धक्का बिकॉज ये एक तरफ जाता है और वो लोग इस तरफ आता है समझा मेरा बात गुरु वैष्णवों का विचार का स्वाद जड़ जगत का विचार का टक्कर अर्थात कल्यूशन संघर्ष होगा ही होगा ये मानेंगे नहीं भागवत में बड़ा बड़ा श्लोक है हमने बताने का टाइम नहीं मिला आपको दो एक मिसाल दे के हम छोड़ेंगे हमको गलत म समझा आप सभी का चरणों में, में मेरा प्रार्थना है मैं गुरु वैष्णव का दास हूं दास होने का नाते आपका सामने सच्चाई को पेश करने का हमारा आदेश हुआ तो हम रख दिए इसमें अगर गलत समझे तो इसमें हमारा कुछ नहीं है एक मिसाल दे दें एक गृहस्थी घर में एक पिताजी बड़ा बीमार है इतना बीमार है तो उसको शरीर कब छूट जाए कोई ठिकाना है नहीं तो बेटे रात का टाइम में देखे जो डॉक्टर जो डॉक्टर जो ट्रीटमेंट करते हैं तो बहुत दूर रहते हैं अभी जो हालत पैदा हुआ अभी बगल में कोई इम्पोर्टेंट डॉक्टर है इसका फीस जितना भी हो रुपया मतलब नहीं जितना भी रुपया लगे रात दो बजे के टाइम में हम उसको बुला के लाएंगे जरूर बोल के खिड़की खोल के भागे और जाके डॉक्टर जी का उधर जाके रोने लगे आ धक्काने लगे उसका बाद डॉक्टर बोले रिस्पॉन्स दे कौन है बोला हम हैं आपका एक मरीज है मरने वाला है आप तो डॉक्टर है प्राण देने वाले हो आप थोड़ा आ जाओ तो मेरी बार मरने वाला है तो डॉक्टर ने बोले क्या करे ठीक है चलो रात का टाइम में आया है नींद आराम करने के लिए फिर भी उसका प्रॉमिस रहता है कॉमिक कॉमिटमेंट रहता है डॉक्टर का जाना ही पड़ेगा अगर ना गया उसका बारे में केस भी हो सकता हम अगर सच्चा प्रपोजल नहीं किया तो हमारा गुरुवर्गो ने हमारे विरुद्ध में केस कर देंगे अपराखित अदालत है प्रभुपा जी ये सब लिखे हैं केसव गो इसको प्रकाश किए थे छोटा सा ट्रियाटाइस इतना छोटा सा बुक इसमें आंदोलन होते हैं कौन वकील है कौन चेयरमैन है इतना मजा करके पहुबा जी बोले पढ़ो तो शर्म आएगा हैं और फिर उधर क्या हुआ डॉक्टर को पैर पकड़ के लेके ले गया मेरा पिताजी को बिछाओ आओ आ गया अब पूरा बोले क्या केस हिस्ट्री है उसको हमको दिखाओ बोले थोड़ा बहुत केस हिस्ट्री दिखा दिया सारे विचार करके देखे हैं। तो पहले रोग का जो सिम्टम है ऐसा था इसका है होते होते ऐसा ऐसा मोड़ लिया डिजीज तो उन्होंने तैयार अपना प्रेस्क्रिप्शन लिख दिया ऐसे प्रस्क्रिप प्रेस्क्रिप्शन लिखने का बाद और लड़का को बोला तुम एक काम करो ये दवा को अभी लाओ लाइफ सेविंग दवा है तो पुत्र ने शिक्षित है उन्हें दवा को पढ़ पर लिया पढ़ने के बाद बोले डॉक्टर जी डॉक्टर जी ये जो दूसरा दवा लिखे हैं वो तो लगता है पहले वाला डॉक्टर जो देता था वो तो इससे ज़्यादा अच्छा है आप ये क्यों दिया अच्छा है कि उसको काट के उसको चेंज कर दो डॉक्टर ने वोरा गुस्सा हुआ फायरिंग हो गया यू डॉक्टर और मी डॉक्टर हु डॉक्टर बोले क्यों आप है तो हम जो डॉक्टर है हमारा जो जजमेंट है हमने पेपर में लिख दिया तुमको तुम्हारा विश्वास नहीं दो वाई यू कॉल मे बोले हम तो आपको हजार रुपया फीस दे रहे हैं इसलिए हमारा कहना मानोगे नहीं नहीं मानेगा तुम प्रणामी दो कुछ भी दो कुछ भी दो गुरु वैष्णव स्वतंत्र है वो तुम्हारा कहना नहीं मानेगा वो जो बोला है उसको ही मनना पड़ेगा उसको ठोकर मारो तो जिंदगी में देख लेना कैसा धक्का आता है जिंदगी में ये भजन जीवन है यह जड़जगत का कोई विषय नहीं है कोई विषय नहीं है जड़जगत का इसीलिए विद्यते हृदय गंथी हृदयग्रंथी को एकदम काट फाट कर एकदम शेष कर दो विद्यते हृदयग्रंथी छिदंते सर्व संशया सर्व जितना किस्म का डाउट्स अपना आंदर में वैष्णवों का बारे में जितना सारे डाउट्स है इसका क्रोध है महाराज ये है क्रोध मतलब इसका मतलब उसका, उसका तमगुण है तो वह घुमाकर आपने उसको अपमान कर दिया इसका भी रिएक्शन आएगा किसी ने आगर इसलिए केशव गुस्से मार के बोला बड़ा गुस्सेदार साधु है अरे साधु भी बोला वो भी गुस्सेदार होते है वो कोरोना तो हृदय में संभव नहीं ये सब जाजमेंट उचित नहीं है तो अंतिम में क्या हुआ सारे डॉक्टर ने बोले हमको अगर मानो डॉक्टर मानते हो तो हमारा विचार को लेना पड़ेगा नहीं तो आप अपना रास्ता देखो हम चले तो हजार रुपया फीस भी दो कुछ भी दो फैसिलिटीज दो वो उसका पीछे दौड़ेगा नहीं उसका रखवाले भगवान हैं ये बात को कोई कोई आदमी उल्टा समझते हैं सिर्फ पोपा ने प्रचार के लिए गया था कभी कभी गया था लेकिन पोपा जी का जिंदगी में ऐसा आदेश आया तुमको प्रचार करना पड़ेगा तो जाना पड़ा गुरु वैष्णव का आदेश जाना पड़ा ना जाना पड़ा और तो जब जाना पड़ा उसका सारा पृथ्वी में पुचार हो गया क्या गौरकिशोर दास बाबा जी किसी जगह प्रचार के लिए गया हमारा थोड़ा प्रचार करा दो आप हम थोड़ा लिखा पढ़ा नहीं जानते गिरे हुए आप प्रचार करा दो ये तो एक किस्म का मायावादी सिद्धांत तो है मेजरमेंट प्रभुपा जी ने बोलते है, हम नहीं बताया ये विचार कहां से आया जब आप जानते हो गुरु वैष्णव स्वयं सिद्ध तत्व तो है तो उसको फिर आप जजमेंट करोगे तो क्या है मायावादी सिद्धांत तो है इधर में वो तो पूरा प्रोपाद बोलते हैं बहुत सारे बात हम बताने का टाइम नहीं है अभी महाराज जी बताएंगे तो बात यह है कि प्रोपात जी फिर भी प्रचार के लिए गए स्वर्गोस्वामी की जगह पृथ्वी का प्रांत में गया गया कभी लेकिन इसका बात कोने कोने में है है ना कोने कोने में फैल गया उससे भला प्रचारक कौन हो सकता बोलो स्वर्गोस्वामी का ऊपर गया कभी पृथ्वी का कोई देश में साक्षात भगवान का निजी जन पोपाजी ने गए प्रचार कैसे हुआ तो फिर हम बड़ा आए प्रचार करने वाला हम आप लोगों का सेटिस्फेक्शन का बारे में यहां बैठे नहीं हम आप लोगों को कुछ सेटिस्फेक्शन देंगे व्हाई नॉट यू गो टू ए टेलीविजन स्टार आप अगर इंजॉयमेंट चाहते हो मजाक चाहते हो अब हमारा प्रोविजन में क्यों आए हो हमारा प्रोविजन तो आपका अंदर का जो गंदगी है उसको काटकर आपको शुद्ध अवस्था में पहुंचने वाला वाई यू आर कमिंग टू मे आप सिनेमा स्टार का पास जाओ टीवी स्टार का पास दिल बहज जाएगा थोड़ा नाचना कूदना हो जाएगा वृंदावन में बहुत हरी चलता है झूमता है मलाई खाते हैं और बोलते वह देखो कितन करता है गोसाई खूब सुनो नरक में जाओ हमारा कोई इतराज नहीं है सच्चा सुनना है तो हमको बुलाना पड़ेगा हम भी आएंगे उल्टा सीधा पूरा बुद्धि सब छोड़ो हमारा कोई ख्वाहिश नहीं है अब लोगों से कुछ लेने का तो हम सच्चा ही सच्चाई बताएंगे इच्छा है तो बुलाओगे नहीं तो नहीं अर्थात टाइम भी कम है कहा का टाइम है हमारा बांछा कल्पोद्य कृपा सिंधु पथिथानंद पावन वैष्णव्यो नमो